गीता तत्व चिंतन वर्ण संकरता कारण और परिणाम एक भाई ने एक प्रसिद्ध संत से पूछा क्या हम बिना किसी पुरोहित की सहायता लिए घर में श्राद्ध कर्म संपन्न कर सकते हैं ऐसा करें तो क्या पितर लोग तृप्त होंगे उन्होंने कहा क्यों नहीं अवश्य कर सकते हो प्रश्न तो भावना का है एकाग्र चित्त से पितरों की तुष्टि की कामना करो उसी से उनकी तृप्ति होगी कहीं जाने या किसी पंडे पुरोहित को बुलाने की जरूरत नहीं यहाँ एक प्रश्न और उठ सकता है यदि किसी के प्रति शुभ की भावना तीब्र करने से उसे उसका लाभ मिल सकता है तो यदि अशुभ की भावना तीब्र की गई तब तो उसकी हानि होनी चाहिए इसके उत्तर में वक्तव्य यह है कि तर्क की दृष्टि से यह बात ठीक तो मालूम पड़ती है पर व्यवहार में कुछ भिन्न हुआ करता है जब हम शुभ की भावना प्रेरित करते हैं तो हमारा चित्त शांत हो जाता है शांत चित्त से प्रेषित किए गए विचार अधिक तीव्र और गहराई तक भेदन करने वाले होते हैं इससे विपरीत जब हम मन में किसी के प्रति अशुभ की भावना उठाते हैं तो मन चंचल हो जाता है और क्षुब्ध एवं चंचल मन से प्रेषित किए गए विचारों में भोथरापन होता है ऐसे विचारों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता उपरयुक्त मीमांसा का निष्कर्ष यह है कि पिंड तर्पण आदि क्रियाएं भावना प्रधान है इन क्रियाओं से भावना तीव्र होती है और जिनके प्रति भावना की जाती है उन्हें उसका लाभ मिलता है पर ऐसा सोचना कि इन क्रियाओं के अभाव में मनुष्य नरकगामी होता है कुछ अति अतिशयोक्तिपूर्ण मालूम पड़ता है साथ ही ऐसा भी विचार रखना कि दुष्कर्मों के फल से मृत्यु के उपरांत नरक को प्राप्त होने वाला व्यक्ति पिंड तर्पण आदि के द्वारा नरक से छुटकारा पा जाएगा अत्यंत भ्रांतिपूर्ण है अर्जुन को परंपरा से जो ज्ञात हुआ था उसे वह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कह देता है अगले दो श्लोकों में वह अपने उसी बात को दोहराता है जिस बात पर हम जोर देना चाहते हैं उसे दोहरा दिया करते हैं अर्जुन भी जोर देता हुआ कहता है दोषय रेतई कुलग्ना नाम वर्ण जाति धर्माः कुल उत्साते जातिधर्मा कुलधर्माच शाश्वता कुल मनुष्याण जनार्दन नरकेयतम वाशोती हे जनार्दन इस प्रकार हे जनार्दन जिसके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं वर्ण वर्णसकर्कता को उत्पन्न करने वाले उपर्युक्त दोषों से उन कुल कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं हे जनार्दन जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुष्यों का निसंदेह नरक में वास होता है ऐसा हमने सुना है अर्जुन का शोक और मन ही मन इन घोर परिणामों की कल्पना से अर्जुन का हृदय कांप उठता है वह खेद प्रकट करते हुए कहता है अहोबत महत्पापम करतुम व्यवसितावयम यद् राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजन मुद्यता अहो कितने दुख की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं जो कि स्तुक्ष राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुम्ब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं और अंत में अर्जुन अपना निश्चय व्यक्त करते हुए कहता है यदि माम प्रतीकार अशस्त्रम शस्त्रपाणय धात्राष्ट्रणेन में क्षेमतरम भवे यदि मुझ निहत्थे और सामना न करने वाले को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी रहेगा यहाँ पर अर्जुन की मानसिक दशा दृष्टव्य है वह निहत्था बिना किसी प्रतिकार के मारा जाना पसंद करता है मोह की तीव्रता कितनी है धृतराष्ट्र के समक्ष अर्जुन की दशा विचित्र चित्रित करते हुए संजय कहता है एव जुनह संखे, चापम, संजय बोला राजन उस रणभूमि में अर्जुन इस प्रकार कहकर सहित धनुष को छोड़ शोका कुल हो रथ के पिछले भाग में बैठ गया अभी तक अर्जुन हाथ में धनुष और बाण ले सारथी के पास रथ में आगे खड़ा था अब वह रथ के पीछे भाग में जो विश्राम के लिए खाली रहता था और जिसे रथोपस्थ कहते थे धनुष बाण को हाथों से छोड़ कर बैठ जाता है यह उसकी मानसिक विहवलता का परिचायक है इस प्रकार गीता की भूमिका स्वरूप यह पहला अध्याय समाप्त होता है